श्री रामकृष्ण बचनामृत परिच्छेद संतानवे ग्यारह अक्टूबर अठारह सौ चौरासी श्री रामकृष्ण का सर्ववासना त्याग केवल भक्ति कामना श्री रामकृष्ण नारद से राम ने कहा तुम हमारे पास किसी वर की याचना करो नारद ने कहा राम मेरे लिए अब बाकी क्या रह गया मैं क्या वर मांगू परंतु अगर तुम्हें वर देना ही है तो यही वर दो जिससे तुम्हारे चरण कमलों में शुद्धा भक्ति हो फिर संसार को मोह लेने वाली तुम्हारी इस माया में मुग्ध ना हो राम ने कहा नारद कोई दूसरा वर लो नारद ने कहा राम मैं और कुछ नहीं चाहता यही करो जिससे तुम्हारे पाद पद्मों में मेरी शुद्धा भक्ति हो मैंने माँ से प्रार्थना की थी और कहा था माँ मैं लोक सम्मान नहीं चाहता माँ अष्ट सिद्धियां तो क्या मैं सच सिद्धियां भी नहीं चाहता मैं देह सुख भी नहीं चाहता हूँ बस यही करो कि तुम्हारे पास पदों में शुद्धा भक्ति हो अध्यात्म रामायण में है कि लक्ष्मण ने राम से पूछा राम तुम तो कितने ही रूपों और कितने ही भावों में रहा करते हो फिर किस तरह मैं तुम्हें पहचान पाऊँगा राम ने कहा भाई एक बात समझ रखो जहाँ ऊर्जिता भक्ति है वहाँ मैं अवश्य ही हूँ उर्जिता भक्ति के होने पर भक्त हँसता है रोता है नाचता है गाता है अगर किसी में ऐसी भक्ति हो तो निश्चय समझना ईश्वर वहाँ मौजूद है चैतन्य देव को ऐसा ही हुआ था भक्तगण निर्वाक हो सुन रहे हैं देववाणी की तरह इन सब बातों को सुन रहे हैं श्री राम कृष्ण की अमृतमय वार्ता फिर होने लगी अब निवृत्ति मार्ग की बात हो रही है श्री रामकृष्ण ईशान से तुम खुशामद वाली बातों में न आ जाना विषयी आदमियों को देखकर कर खुशामद करने वाले आप उपस्थित हो जाते हैं मरा हुआ बैल देखकर कर दुनिया भर के गिद्ध इकट्ठे हो जाते हैं विषयी आदमियों में कुछ सार नहीं है जैसे गोबर की टोकरी खुशामद करने वाले आकर कहेंगे आप दानी हैं बड़े ज्ञानी हैं इसे बात की बात ही मत समझो साथ में डंडे भी है यह क्या है कुछ संसारी ब्राह्मणों और पंडितों को लेकर दिन रात बैठे रहना और उनकी खुशामद सुनना संसारी आदमी तीन के गुलाम हैं फिर उनमें सार कैसे रह सकता है वे बीबी के ग़ुलाम हैं रुपये के ग़ुलाम हैं और मालिक के ग़ुलाम हैं। एक आदमी का नाम न ना लूँगा उसकी आठ सौ महीने की तनख्वाह है परंतु बीबी का ऐसा गुलाम है कि उसी के इशारे पर उठता बैठता है और मुखियाई और सरपंची आदि की क्या जरूरत है दया परोपकार यह सब तो बहुत किया यह सब लोग करते हैं उनकी दूसरी ही श्रेणी है दूसरे तुम्हारे लिए अब तो यह है कि ईश्वर के पाद पद्मों में मन लगाओ उन्हें पा लेने पर सब कुछ प्राप्त हो जाता है पहले वे हैं और दया परोपकार संसार का उपकार जीवों का उद्धार उन्हें पा के बाद है इन सब बातों के चिंता से तुम्हें क्या काम दूसरे की बला अपने सिर क्यों लादते हो तुम्हें यही हुआ है कोई सर्व त्यागी तुम्हें यदि यह बतलाए कि ऐसा करो वैसा करो तो अच्छा हो संसारियों की सलाह से पूरा नहीं पड़ने का चाहे वह ब्राह्मण पंडित हो या और कोई पागल हो जाओ ईश्वर के प्रेम में पागल हो जाओ लोग अगर यह समझे कि ईशान इस समय पागल हो गया है अब यह सब काम नहीं कर सकता तो फिर वे तुम्हारे पास सरपंच बनाने के लिए न आएंगे घंटी वंटी उठाकर फेंक दो अपना ईशान नाम सार्थक करो माँ मुझे पागल कर दे ज्ञान विचार की अब कोई ज़रूरत नहीं है इस भाव के गाने का एक पद ईशान ने कहा श्री राम कृष्ण पागल है या अच्छे दिमाग वाला शिवनाथ ने कहा था ईश्वर की अधिक चिंता करने पर आदमी पागल हो जाता है मैंने कहा क्या चेतन की चिंता करके क्या कभी कोई अचेतन हो जाता है वे नित्य हैं शुद्ध और बौध रूप हैं उन्हीं के ज्ञान से लोगों में ज्ञान है उन्हीं के चेतना से सब चेतन हो रहा है उसने कहा साहबों को ऐसा हुआ था अधिक इस पर चिंता करते वे पागल हो गए थे हो सकता है वे अहिक पदार्थ की चिंता करते रहे होंगे भावेते ते भरल तनु हरल ज्ञान इसमें जिस ज्ञान के हरने की बात है वह बाह्य ज्ञान है ईशान श्री रामकृष्ण के पैर पकड़े हुए बैठे हैं और सब बातें सुन रहे हैं वे रह रहकर मंदिर के भीतर काली मूर्ति की ओर देख रहे हैं प्रदीप के आलोक में माता हंस रही हैं ईशान श्री राम कृष्ण से आप जो बातें कह रहे हैं वे सब वहाँ से देवी की ओर हाथ उठाकर आती हैं श्री राम कृष्ण मैं यंत्र हूँ वे यंत्री हैं मैं गृह हूँ वे गृहिणी हैं मैं रथ हूँ वे रथी हैं वे जैसा चलाती हैं मैं वैसा ही चलता हूँ जैसा कहलाती हैं वैसा ही कहता हूँ कलकाल में दूसरी तरह की देववाड़ी नहीं होती परंतु बालक या पागल के मुंह से देववाणी होती है देवता बोलते हैं